रंगे द्रम करद्रश्येक्ष स्थिर सुंसस्तुर्मु शांति शा अथेदी प्रश्नोपिषत् ष्ट प्रश्न के प्रथम मंत्र के अवतरण भाष्य के ऊपर विचार हुआ अवतरण भाष्य होगा है उसके टीका है तो ये प्रश्न का बीज क्या है मुंडक में आए हुए दो मंत्र है बोलना चाह रहे थे टीका मैंने कह रहे थे कदा कला पंचदशा प्रतिष्ठा कर्म विज्ञान मैं साधना इत्यादि इसी मंत्र कर्म भी कर्मों कर्मों के कर्मों के सहित सहित सहित संचित जो कलाएं कलाएं सब कर्म जिसमें परमात्मा कथन करके और दृष्टांत देकर का कहा यथान चंदमाना समुद्र इत्यादि मंत्रणा दृष्टांतों के द्वारा पर प्राप्ति रूपता उस ज्ञानी के परमात्मा की प्राप्ति होती है कला लय हो जाने पर परमात्मा के साथ एक हो जाता है यह कहा मंत्र दो मंत्रों में कहा गया था वहां दोनों मंत्रों का विस्तार से कथन करने के लिए छठा प्रश्न है उसका आरंभ करतेष्य का एक कहा था ठीक और कहते हैं तस्य पूर्वे में संगतिम उधान भारत पूर्व कहा इस षष्ठ प्रश्न का पूर्व पंचम प्रश्न आदि के साथ में जो संगति बतलानी है पूर्व के साथ संगति क्या है पूर्व संगति में उपताद पूर्व जो बताया है उसको अनुवाद के साथ कहते हैं समस्तम इत्यादि कर समस्तम का। कार्यकार कार्य कारण लक्षण सह विज्ञान परस्मिन अक्षर सुशुद्धि काले संप्रीषुति काल में सब तो। एक हो जाते हैं कहा था पूर्व में इत्यादि तुम संगति में चार नंबर दिया संगति कौन से उत्थाप्य उत्थ प्रभाव संबंध है पूर्व हो जाएगा उत्थापक होगा उत्थाप्य उसके द्वारा प्रश्न खड़ा कर दिया गया उसके बाद में उसे संबंध है ये बताया अक्षर से कारणत्व सिद्ध अक्षर जगत का कारण है सोर्कलाओं का कारण है या अक्षर जो है आत्मा आत्मा में कारणत्व सिद्ध्यर्थम कारणत्व सिद्धि के लिए प्रलय भी तस्वीन प्रलय भी उसी में लय होता है काली सु में यही प्रलय काल में भी आत्मा में ही लय होता है जगत का लय आत्मा में ही होता है ये बताया था सामर्थ्या कहा था भाषा में कहा था सामर्थ्या प्रलय भी तस्वीन बा अक्षर है यहाँ तो सुसुक्ति में लय दिखाया है किन्तु सामर्थ्य से यह दिखाई पड़ता है कि प्रलय में भी आत्मा में लय हो जाता है सबका जगह तथा उत्पत्ति होता है कहा क्योंकि युक्ति देते हैं नहीं अकार से संप्रतिष्ठान पे तो कारण उपादान कारण नहीं होगा अन्य होगा उसमें कार्य के लय होना संभव नहीं है आत्मा ही उपादान कारण है अज्ञान विशिष्ट आत्मा उपादान कारण जगत का ये सिद्ध होता है कहा आत्मा में प्राण इत्यादि यह पहले कहा था आत्मा से ये प्राण उत्पन्न होता है पहली कहा था प्रयोजन आह कार्य का तो लय अकार में नहीं होता कारण में होता है इसके लिए प्रयोजन बताते हैं जगत जगतश्चलम विभा से होगा जगत का जो मूल कारण होगा मूलम तत्परिज्ञान उसके ज्ञान से परिता ज्ञानम परिज्ञानम जगत का मूल कारण का ज्ञान से परम श्रेय परम कल्याण होगा मोक्ष मिलेगा इति सर्वोपनिषद निश्चित होगा सारे उपनिषद होगा निर्णित एक अर्थ है विषय है ये बताया। ठीक है। यद्यपि अद्वितीय अद्वितीय आत्मज्ञात मुक्ति न कारण ज्ञान यद्यपि आत्मा में अद्वितीय आत्मज्ञान से मुक्ति कारण ज्ञान से मुक्ति नहीं होती आत्मा जगत का कारण है इस ज्ञान से मुक्ति नहीं बनती अद्वितीय ज्ञान से मुक्ति होनी है यद्यपि होनी है स्थिति तो ये है न कारण क्या ज्ञात आत्मा आग, जगत का कारण है इतने ज्ञान से मुक्ति नहीं होनी है तथा फिर भी तस् कारण आत्मा में कारण तो में तद व्यति तस् कारण कि आत्मा को जगत का कारण मानने में तरीका कार्य आत्मा से अतिरिक्त कार्य नहीं के लिए है और आत्मा ही है आत्मा से अतिरिक्त कार्य नहीं है हाँ, आत्मा से भिन्न रूप से कार्य नहीं है यह सिद्ध करना सोने से अतिरिक्त रूप से कुंडलादि नहीं है यह सिद्ध करना है यहां इसलिए कार्यवाबार तर अद्वितीय तो ज्ञान वहित ज्ञान सिद्ध होगा जब जगत की उत्पत्ति के पहले आत्मा ही होता है क्योंकि सिद्ध तो तो हो जाएगा अदितीय कारण रूप से सिद्ध हो जाता है सिद्धति तादृश ज्ञान आत्मा परम श्रे इस प्रकार का जो अदिति आत्म ज्ञान होगा उसी से मोक्ष होगा ये है कैसे तो श्रुति देते हैं आत्मा ये है आत्मा ही था सबसे पहले सृष्टि के पहले आत्मा ही था सुरुषम उसने क्या देखा इसे जो विस्तृत फैला हुआ ब्रह्म है सर्वत्र व्याप्त ब्रह्म को देखा ऐसा आया जगत को नहीं देखा ब्रह्म को ही देखा प्रज्ञा ब्रह्म ज्ञान स्वरूपी ब्रह्म तो है और क्या है कहा So, ये प्रागे प्रागे एक प्रागेना आत्मा अमृता समभावत कहा इस प्राग आत्मा के साथ एक होकर के अमर हो गया इत्यादि जो मंत्र हैं समय सादेव अद्वितय सांद सद सोमे दिवग्रे आसिद एक आरंभ करके इत्यादि उपक्रम्य अंत में कहा आचार्य वाल पुरुषो वेद का सांद उस प्रकरण में जो आचार्य वाला वही जान सकता है इत्यादि अथ संपत् भी कहा उसके बाद वो उसमें एक हो जाता है जब प्रारब्ध कर्म पूरा करेगा उस बाद इसमें परमात्मा में यह भी कहा और मुंडक में कहा था उसी आत्मा को ही जानो तुम लोग अन्य बाणियों को छोड़ दो अन्य शब्दों को छोड़ दो अमृत का यह सेतु अमरत् बा है सेतु है ऐसा कहा था ब्रह्माष्टमी उसने जाना अपने को ही जाना ब्रह्ष्टमी ऐसा जाना तस्मात तब सर्वभवत ऐसा जाना तो सर्वरूप हो गया अपने को जानने से सर्वरूप हो गया वृद्धा इत्यादि सुचितम इत्यादि कहा निश्चित हुआ अद्वितीय आत्मज्ञान से परम श्रेय होता है ये सब श्रुतियों से निश्चित हुआ ये सारी श्रुतियां दी इनसे निश्चित हुआ है एक यह भी ताद्रिक आत्मज्ञाना देव सर्वात्म भाव श्रेय होते इस भी इसी प्रकार के जो आत्मज्ञान से सर्वात्म भाव के श्रेय होता है सर्वात्म भाव रूपी श्रेय इस प्रकार उसी प्रकार के आत्मज्ञान से होता है यह भी कहा अतरम च उत्तम इसी में कहा था सर्वज्ञ सा सर्वो चतुर्थ प्रश्न के दसम मंत्र में कहा था वैश्वेश सर्वज्ञ है और सर्वरूप हो जाता है अनंतरम या अभी अभी कहा पूर्व में कहा हुआ है अनंतरम सब उत्तम वाष्य में कहा सर्वज्ञ सर्वती वही सर्वज्ञ है वही सर्वरूप हो जाता है कहा था ठीक है वृत्तम प्रतिष्ण महा पूर्व के कथन करके और आगे जो कथन किए जाने वाले उनको करना चाहते हैं पूर्वा पर संगति दिखाने के लिए वक्तव्यम च इत्यादि वर्तिष्मा वक्तव्यम चरितक्षरम सत्यम पुरुषाख्यम विज्ञिस सर्वज्ञ होता है सर्वरूप होता है वो अक्षर कहा है वो वक्तव्य है उसका कहना चाहिए आपको अविनाशी तत्व तो कहां है विज्ञा वस्तु तो है कहा विज्ञा वस्तु है सत्य है वो कहा है ये वक्तव्य है वर्तिष्यमाण है आगे कहना है उसको ठीक है तदर्थ हो, हो गया ठीक है भाष्य में कहा तदर्थ वजन प्रश्न इसी के लिए तो पुरुष का है? जिसको जानने से सर्वज्ञ हो जाता है सर्वरूप होता है वो पुरुष कहाँ रहता है वो तो सत्य पुरुष कहाँ है तो उसको कहना है इसी के लिए शास्त्र प्रश्न आरंभ किया जाता है तो भाष्य में कहते हैं यह कहानी के रूप में क्यों माने मान बार बार प्रश्न करने वाले पिपलाप उत्तर देने वाले इत्यादि और सुखेशा भारद्वाज यहाँ एक कहानी बना के लाते हैं मेरे पास में हिरण्य नाम के कौशल देश के व्यक्ति आया राजकुमार आया ऐसा प्रश्न किया, तुम सोलह कला वाले पुरुष को जानते हो मेरे कहा नहीं जानता इत्यादि जो कहानी क्यों ये कहते हैं विज्ञान से दुर्बल है ना, ये जो कहानी के रूप में इसलिए कहा है आत्मविज्ञान में दुर्लभत्व तो दिखाने के लिए इतना सुलभ नहीं है क्या बनेगा तल उसके प्राप्ति के लिए मोक्षों उत्पादना उस आत्मज्ञान ज्ञान की उपलब्धि के लिए मोक्षों को विशेष यत्न करना चाहिए इसको दिखाने के लिए तस् शरीरान द्वारा तस् प्रत्येगात्म ज्ञानार्थ ज्ञानार्थमित तलब्ध्यर्थम का अर्थ कर रहे हैं भाष्य में जो तल्लबर्थम पद था उसका अर्थ किया तक द्वारा आगे मंत्र बोलने वाले हैं। शरीर के भीतर ही आत्मा वह पुरुष कहा विचार करना चाहिए यही मिलेगा शरीर के भीतर मिलेगा तत् आत्मा न शरीरांत द्वारा शरीर के अंदर के कथन के द्वारा शरीर के भीतर ही उपलब्धि है उसकी क्यों तत्पलब्धअ्य उसका अर्थ कर रहे भाषण जो तत्थम है मैंने आत्मा द्वारा शरीर के भीतर ही कहेंगे से बताएंगे यही इत्यादि बताएंगे शरीर के भीतर ही आत्मा कहेंगे द्वारा तस्य प्रत्येगात्मत्व ज्ञानार्थम तस्य आत्मना प्रत्येगात्मत्व ये प्रत्येगात्मा अपना स्वरूप को ही है इसके लिए क्ष विशेष यत्न उत्पादना को विशेष यत्न उत्पन्न कराने के लिए वक्तव्य है अब मंत्र करते हैं। भगवान संबोधन करके कहा अथाइनम सुकेशा भारद्वाज अप्रचा भगवान इत्यादि है हाँ। विपलाद ऋषि को संबोधन करके सुकेशा भारद्वाज कहते हैं भगवान हिरण्य नाम नाम था राजकुमार मेरे पास आया जिसका नाम है हिरण्यनाभ हिरण्यनाभ वो नाम नाम से हिरण नाभ है कौशलायाव कौशल्य कौशल देश में वो ले है वो इसलिए कौशल्य कहा उसको कौशल्यो राजपुत्रो मान क्षत्रिय है जाति तपुत्र करता है जाति से क्षत्रिय है जाति से क्षत्रिय है माम उपेत्य मेरे पास आकर के उपगम में आकर एक उच्च मान प्रश्न छाई ये जो कहे जाने वाला प्रश्न है आगे प्रश्न है उच्च अभी अभी कहे जाने वाला जो प्रश्न है इनको पूछा उसने प्रश्नों को पूछा एक क्या पूछा षोड़श कलम पुरुषम व्यथ इत्यादि पूछा यही है षोड़श कलम षोड़श कला पुरुष सपुरुष कलम तत्व तत्व तत्व तो षोड़श तो कलम यह है षोड़श कला माने षोड़ संख्या का कला अवयवाद्याल तम षोड़श कलम ये द्वितियांत है षोड़श कलम षोड़श कला वाले पुरुष को जानते हो ऐसा समझना है इसके लिए याद दिखा ष कलम द्वितीय है भाषा शुरू में दिया षोड़श कला वाले को जानते हो कहा माने षोड़श संख्या कला सोलह है गिन करके सोलह आगे प्राणा श्रद्धा इत्यादि आकाश आदि लेकर के और ये नाम तक लेकर के सोलह बताएंगे चतुर्थ मंत्र में सोलह कला की उत्पत्ति दिखाएंगे चतुर्थ मंत्र में होगा कला, माने सोलहश संख्या का कला माने अवयव, कला माने अवयव, जिसके अवयव सोलह हैं, ऐसे अवयवा तो नहीं है आत्मा का कोई अवय होना है अवय जैसा सोलह कला अवय जैसा यहां आत्मा ने अविद्या अध्यारोपिता आत्मा में अज्ञान के कारण से आरोपित किया है वास्तव में आत्मा में कोई सोलह कला होने की संभावना नहीं है सोलह कला वाला आत्मा होता ही नहीं अविद्या से अज्ञान के कारण से अध्यारोपिता आरोपित है रूपा आरोपित रूपा यशमिन पुरुष है जिस पुरुष में सोलह कला हो सोयम वही पुरुष वही यह पुरुष सोलश कला वो सोलश कलह का आएगा पुरुष प्रथमांत तम सोलश ऐसा सोलश कला वाला पुरुष्वाज हे भरद्वाज पुरुषम व्यक्त विजाना ऐसा वो हिण रा उसको, तो उसको।, उसको, उसको जानते हो तुम उसको उस पुरुष जानते हो सोलह काला वाले को ऐसा पूछा तब अहम राजपुत्र तम अहम राजपुत्र कुमारम पृष्ठवंत अभ्रुभन अभ्रतवान अस्मी उस राजपुत्र को मैंने कहा उस कुमार राजपुत्र को मैंने पूछने वाले को मैंने कहा क्या कहा ना हम इम वेदी मैं नहीं जानता जिसके बारे में तुम पूछते हो मैं नहीं जानता ऐसा बताया एवं उक्त वक्त की मई अज्ञान अज्ञान असंभाव तम तम अज्ञाने कारण अवारिशम इस प्रकार से मैंने कहा मैं नहीं जानता हूं ऐसे कहने वाले मेरे ऊपर मई मेरे में अभी फिर भी मई अज्ञान असंभव असंभाव है तम अज्ञान की असंभावना जान समझ रहा है वो अज्ञान है नहीं है संभावना नहीं अज्ञान कैसा मानने वाला राजकुमार को तम राजकुमारम अज्ञाने कारण अज्ञान में मैंने कारण बताया मैंने जानता ये अज्ञान बताया इसमें मैंने कारण भी कह दिया कारण विषय क्या कारण बताया यदि कथंचित अहम तया पृ पुरुषमेद विदित अच्छा यदि मैं तुम्हारे द्वारा पूछा गया पुरुष को जानता यदि जानता होता तो क्या अस्मि कथम अत्यंत शिष्य गुणवत्ते अर्थने तुभ्यम नावक्यम अस्म न ब्रिया शिष्यकोण से युक्त होता तो तुम्हारे जैसा मिले क्यों नहीं बोलता यदि मैं जानता होता क्यों नहीं बोलता जरूर बोलता इसका मैंने अज्ञान दिखाया मैंने उस विषय में कहा विधि में एक अस्व, नंबर में टिप्पणी यदि मैं ऐसा होता मानी संभावना में जो है ना लिंग लगाया जाता है अच्छा भूयोगी अप्रत्यय आलक्ष्य प्रत्याय तुम अग्रुपम फिर भी अविश्वास जैसा दिखा अप्रत्यय मैंने अविश्वास प्रत्यय करता कहीं ज्ञान होता है या अविश्वास है, अविश्वास ऐसी भूयों की अप्रत्यय आलक्षण फिर भी, भी अविश्वास जैसा देख करके उसके चेहरे से ऐसा लगा फिर भी इतने कहने के बाद भी यदि मैं जानता तो तुम्हारे जैसे अर्थी हो विद्या चाहते हो आत्म के उस पुरुष के बारे में जानना चाहते जरूर बता क्यों नहीं बता ऐसा कहने के बावजूद भी विश्वास नहीं किया ऐसा मुझे लगा फिर भी ऐसा देख कर भूयों फिर भी अप्रत्यय आलक्ष अविश्वास ऐसा देख करके प्रत्याय तुम अप्रवम उसको विश्वास दिलाने के लिए फिर मैंने कहा अप्रवम कहा क्या कहा बोले साहब बोले वहा समूलम दस्य इत्यादि मैंने कहा वो जो जगत का कारण जो परलोक प्राप्ति के साधन इस्लोक प्राप्ति के साधन होता है पुण्यकर्म वो मूल के सहित नष्ट हो जाएगा ऐसा मैंने कहा यदि जानता होगा नहीं बताता देविका ये, ये कहते हैं स मूल मूल के सहित बोले मोल स मूलम ये अन्य ये सो अन्यथा संतम कुरन भीतर में कुछ रख करके बाहर में कुछ यदि बोलता हो कर्ब अंधृत अयूता अभी वह अंधित बोलता हो भीतर में कुछ और रख करके बाहर में कुछ और बोलता हो या सह परिशिष्यति स मूल परिशिष्यति मूल के सहित सुख जाता है नष्ट हो जाता है ऐसा मैंने कहा शोषण हो पाई थी यह लोक परलो का अभ्याम विच्छित थे न तो ये इस्लोक न परलोक दोनों नहीं मिलने वाला है उसका मूल कारण धर्म होता है धर्म नाश हो जाएगा उसका जानता हो और नहीं बताता हो योग्य व्यक्ति के लिए ये भी मैंने कहा अच्छा यह लोकपर्णों का अभ्यान भी छिथ थे दोनों दोनों टिप्पणी मनुष्य लोग लोक मैंने मनुष्य लोग तस्मात उत्कृष्टस्तु देवादि देहरू वही उत्कृष्ट परलोक हो जाता है देवादि दे, देहरू परलोक मूल से उसके प्राप्ति मूल कर्म है पुण्य लोग असत्य प्रणाशात जो असत्य भीतर कुछ बाहर कुछ करते हैं, असत्य हो गया असत्य भाषण नष्ट होने से प्रणात नाश होने से प्रकृष्ट नाश होने से ताभ्याम पंचित अवगतिम वो बोल के सही नष्ट होता है वो दोनों लोगों से वंचित होकर अधिक पशु में जाएगा यह अर्थ है ऐसा मैं जानता हूं पिपला ऋषि बोल रहे हैं मैं जानता हूं इस बात को यथा जाने मैं जानता हूं मैं जानता हूं इस बात को तस्मान न अहम्य अहम अंधतम भक्तों मूडभत इसलिए भाई नहीं जान बोल सकता हूं कि जैसे अज्ञानी लोग ऐसे बोल देते हैं जो कुछ आए बोलते हैं ऐसा मैं बोल नहीं सकता मुझे झूठ बोलने का परिणाम क्या होता पता है इस इस्लोक पर लोग दोनों नष्ट होने है। वाले हैं मनुष्य शरीर भी नहीं मिलना आगे देवादी शरीर भी नहीं मिलेगा झूठ बोलने से इसलिए मैं झूठ नहीं बोल सकता हूँ जैसे बूढ़ लोग बोल देते हैं ऐसा मैं बोल नहीं सकता हूँ ऐसा पिपला ऋषि उस राजकुमार को मैंने ऐसा बताया करके बोल रहे हैं ये क्या कैसा भारद्वाज बता रहे पिपला ऋषि को मूढ़ तीन नंबर की टिप्पणी श्रुति सिद्धांतम अजान यथा यथातम भक्ति जैसे मूर्ख होते हैं ना श्रुति के सिद्धांत को न जानते हुए जैसा आए वैसा बोल देते हैं झूठ बोल देते हैं उस प्रकार मैं नहीं बोल सकता हूं मैंने ऐसा राजकुमार को कहा यह बताया सर राजपुत्र जब मैंने एक कहा उसके बाद जो उस राजकुमार था क्षत्रिय एवं प्रत्यायिता इस तरह से विश्वास दिलाया गया राजकुमार है वह तुष्टम चुपचाप होकर तो के चुपचाप होकर के लज्जित होता होकर वह वो, रथ में बैठ करके चला गया प्रगतवान चला गया यथा आगतम जैसा आया वैसे गया आगतम एवं इत्यादि का चार की टिप्पणी अस्था कृतसम क्योंकि गलत जगह में परिश्रम किया ऐसा मांग करके लज्जित होता गया वो अस्थाने ब्रीडा ब्रीडा इति थे उसको कष्ट हो गया ऐसा जाना जाता है जो नहीं जानता उसको पूछ लिया इसलिए उसको कष्ट हो गया ऐसा समझ जाना जाता है ये कहा अतो इसलिए न्यायता प्रसन्नाय योग्याय जानता विद्या वक्तव्या अंधम च नक्तव्यम सर्वासुव्यवस्था इस कहानी से क्या सिद्ध होगा एक तात्पर्य निकालते हैं आया हुआ जो से आया हुआ उसके लिए उपन्ना योग्योग्य शिष्य हो और शिष्य भाव से आया हो उसके लिए जानता विद्या जानने वाले के द्वारा जो विद्या जो है वक्तव्य जानता विद्या वक्तव्य जानने वाला व्यक्ति जानक जानन जान इत्यादि जानत शब्द बना दिया जानन जान जानत जानता हो जानता है क्या जानता हो जाननता जानन जानता है जानने वाले के द्वारा वित्तीय अवश्य उपदेश देना चाहिए ऐसी तो हुआ यहाँ और अंध न झूठ नहीं बोलना चाहिए यानी कि कोई पूछ लिया तो कुछ भी बता देना हो ऐसा नहीं सर्वासुभ अवस्था किसी भी अवस्था में हो कैसी भी स्थिति में पड़ा हो झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए ये सिद्ध तो हो गया ये कहानी से ये सिद्ध हो तो गई हो गया कहा आगे कहते जब अपने परिस्थिति बताई तब कहते हैं पुरुषम सुख्या उसी पुरुष के बारे में मैं आपको पूछता हूं विपला दृष्टि से अब बोल रहे हैं ऐसे ऐसी कहानी हो गई मेरे साथ अब उसी पुरुष को मैं आपसे पूछता हूं कहा रहता है पुरुषामी मम्मी विज्ञत् शल्यम व्यवस्थित मेरे मन में हृदय में, से जानने लिए में जैसे चुबा हुआ उस चुबा हुआ है कहा जाए मुझे ऐसा है वाशो वर्तते शल्यम व्यवस्थित पासो वर्तते विज्ञा पुरुष जो जान्योग पुरुष है विज्ञा पुरुष वो कहाँ रहता है मैं जानना चाहता हूँ ये कहा शल्यम पास की टिप्पणी बापुंशी शल्यम शंकुर ना ये हमारा कहते ये जो अमरकोशकार ने कहा जो शल्य शब्द होता है विकल्प से पुलिंग में होता है शल्य भी बोलेंगे शल्यम भी बोलेंगे नापुंश और पुलिंग दोनों होता है किंतु शंकुशब्द हमेशा न माने पुलिंग में होता है शंकुर ना शंकुशब्द हमेशा पुलिंग में प्रयोग होता है और शल्य शब्द उभयिंग वाला है यह अमरकोशकार ने कहा बापुंशी शल्यम से कुलिंग होता है सजे शब्द नपु शब्द होता है शंकुर ना और शंकु केवल एक ही लिंग वाला है कुलिंग वाला ही है ना माने पुलिंग, बनाना। अच्छा ठीक है देखे प्रश्नमीति प्रष्टव्य मित्यर्थ है प्रश्न अप्रीक्ष प्रष्टव्य विषय को पूछा यही अर्थ आप प्रश्न मैंने देखने कला अवय भाष्य में रहा कला तो सो भाग अच्छा ऐसा कहा कला माने होता है सोलहवा अंश को कला कहते माने सोलह में से एक को कला बोला जाएगा सोलसो भाग ये कला है कला तो सोल सो भाग इति ऐसा कहा या और ने कहा होगा कला माने सोलहवा अंश जो होगा उसको कहेंगे कला ऐसा कला कहा जाता है प्राणादि नाम प्रत्येकम स्व इतर अपेक्षित्रष्ट तो तो। फिर यह प्राणादि सोलह जो बताएंगे चतुर्थ मंत्र में जो उत्पत्ति बताएंगे प्राणादि की उनको सोलह कला कहना है तो कैसे बनेंगे कला सबके साथ सब। कहते हैं अपने से इतर से सोलहवा हो जाता है अपने से भिन्न से स्वयं सोलहवा हो जाता है इसलिए सबके सब कला हो जाता अरे जिसको लेना हो उसमें अपने से भिन्न को एक तरफ का पंद्रह कर देना वो अब से भिन्न हो जाता है वो उसे सोलहवा भाग हो गया टिप्पणी का निगाह प्राणादि प्राणादि सोलह पदार्थ यहाँ कहे यहाँ के आत्मा से उत्पन्न होतेम से उत्पन्न होते हैं, उत्पन हैं कहना है उनका प्रत्येक एक एक में एक एक करके सब में स्व इतर अपने इतर की अपेक्षा से अपने से भिन्न की अपेक्षा करके अपने से भिन्न पंद्रह हो जाएंगे उनके सबके उस स्थिति में गिनेंगे तो, तो उनकी अपेक्षा तो, सोलह तो सत्व आत्व धर्म आ जाएगा उसमें एक में सोलहवा हो वो अपने से भिन्न की अपेक्षा करेंगे सोलह सत्व तो धर्म आ जाता है सोलहवा तक धर्म आ जाने से कलात्मक वित्तीय इसलिए काला नाम पढ़ गया नहीं तो सोलह व्यक्ति हैं काला बोलेंगे काला माने सोलहवा भाग होना चाहिए तो सोलहवा भाग बनाने की तरीके बताए ये कहा तो प्रश्नम मैंने टीका में कहा प्रष्टव्यष्यम प्रश्न अपृक्षता कहा था उसका अर्थ होता है प्रस्तव्य विषय को पूछा यह आता है कारण आगे भाष्य में मैंने उसमें अज्ञान में कारण बता दिया सबूलो इत्यादि कहा यह कारण है टीका में कहा अज्ञान संभावनाया कारण अज्ञान अज्ञान संभावना में कारण बताया अज्ञान है इसमें कारण बता दिया क्या बताया कारण अज्ञाने कारण भाष्य अज्ञाने कारण अबादिशाम भाष्य है अज्ञान के विषय में कारण ही बताया फिर भी विश्वास नहीं किया उसने ऐसा बता रहे थे थी। ठीक है अप्रत्ययम <coughs> वो अविश्वास कर गया भूयोपी अप्रत्ययम शब्द है भाष्य में फिर भी उसने अविश्वास किया इतना कहने के बाद भी अविश्वास किया इत्यादि मान अप्रत्यय मैंने अविश्वासम अविश्वास किया है भाषण में अप्रत्यस दे उसका अर्थ ठीक कर टीका अविश्वास अविश्वास किया तो फिर मैंने उसके लिए कहा सबूल सह मूल वा यशु अन्यथा संतम आत्मा पूर्वन अनितम अयथा भूतार्थ अभिपत स यह सपरिशिष्य इत्यादि मैंने ये भी बताया श्लोक पर लोग देने वाले साधन जो पुण्यकर्म नष्ट हो जाएगा उसका अगर भीतर कुछ छिपा करके बाहर कुछ बोलता हो तो नहीं जानता हुआ न बोलो तो मेरी स्थिति हो जाएगी ऐसा तो मैंने कहा यही बताया था उसके लिए है ज्ञानिनम संतम अन्यथा पूर्व जानता हुआ, हुआ ज्ञानी होता हुआ प्रश्न प्रश्न तो का उत्तर दे सकता हो ऐसा होता हुआ ज्ञानी होता हुआ और अन्यथा अन्यथापूर्वम मैंने अज्ञानिनम पूर्वम अपने को अज्ञानी बनाता हुआ करता हुआ आरोप माने आरोप करता हुआ अज्ञानी तो हो नहीं हुआ तो अज्ञान का आरोप करता हुआ करेगा तो भूल के सहित नष्ट हो जाएगा पुण्य कर्म सब नष्ट हो मैंने कहा, जाएंगे और ये भी कहा कथम तेरा यदि मैं जानता तो तुम्हें क्यों नहीं बताता ये भी मैंने कहा सूचितम अर्थ वहा इस वाक्य के द्वारा सूचित हुआ जो अर्थ है उसको बताते हैं अतः शब्द कहते हैं छे भी टिप्पणिया विधि द्वारा विधान करने योग्य जो को तो बताया अतः न्याय तो जानता है। ये सारे कहानी से तापर यह सिद्ध होता है अगर न्याय पूर्वक आया हो मान शिष्य आया हुआ हो परीक्षक बन के आया हुआ हो या कुछ परीक्षक बन के आया हुआ होता है जरा प्रश्न करके देखते हैं कितना उत्तर दे सकता है कि परीक्षक बन के आता है जितने भी पूर्व होते हैं कोई शिष्य बन के नहीं आते हैं परीक्षक बन के आते हैं तो शिष्यत्व ना आया हो बाल कथा की चर्चा में आया हो जल्प कथा आदि नहीं जल्पकथा वाले परीक्षक बन के आते हैं और जो बाल कथा वाले शिष्य बन के आता है तो मतो न्याय तो प्रसन्न जो शिष्य भाव से आया हुआ व्यक्ति हो तो योग्य हो उसके लिए जानता विद्या वक्तव्य यही सिद्धा हुआ कहानी का तात्पर्य विधि यही है जो जानने वाला व्यक्ति को द्वारा विद्या जरूर बता देना चाहिए उपदेश करना चाहिए ये इसका तात्पर्य निकला विधि हो गया एक कहा ठीक है मैं आगे समूलो वा इत्यादि ने सोचता कहा कहा था उसके द्वारा क्या सूचित हुआ है उसको भी कहना चाहते हैं में से क्या कहा, था। में कहा था किसी भी अवस्थ परिस्थिति में हो झूठ नहीं बोलना चाहिए झूठ बोलना निषेध है ये सूचित हुआ कि, किसे सूचित हुआ कि ये जो इत्यादि जो कहा था भारत में नश्य इत्यादि से झूठ कभी बोलना नहीं चाहिए स्वरूपेण शल्यत् भाव शल्यम इवह कहा ना कांटा जैसा चुभा हुआ है वास्तव में कांटा नहीं हो वो तो शब्द था जो उसने पूछा हुआ शब्द है कांटा नहीं है स्वरूप शल्यवा भावात स्वरूपतः शल्य नहीं होने का कारण था विज्ञान शल्यम विवर्थित जान्य के योग्य होने से जान्य योग्य है इसलिए वो शल्य जैसा बन गया ये कहा उन्होंने यावत जिज्ञासित न ज्ञाते तावत् हृदय शल्यवत भाषण शल्यम विभिन्त होता जब तक जिज्ञासित पदार्थ पदार है ज्ञात जिज्ञासित जानमा इष्ट जो पदार्थ है उसको जब तक नहीं जाना जाता है तब तक हृदय में मन में जो होगा ना शल्य के समान कांटे के समान सुबह हुआ हो जाता है कैसे इसका हल हो कैसा इसका हल हो सुबह हुआ हो होता है इसलिए शल्यम का, शल तो नहीं है शल्य जैसा है आगे मंत्र है तस् सहोवाच शरीरे शरीरे सपुरुषो योम्य सुरुषो यस्ता षोड़शकला प्रभव तस्वी सहोवाच यही वह अंत शरीर सौम्य स पुरुषो यस्मंड षोश कला तस् सहोवाच तस्म सुकेशा भारद्वाजा सब पिपलावाच पिपला दक्षिण ने उस सुकेशा भारद्वाज को उत्तर दिया कहा क्या कहा सब पुरुष पूछा हुआ था वो पुरुष कहा है तो उत्तर देते हैं यही व अंत शरीर सौम्य सब पुरुष के भीतर हृदया शरीर अंत अंत शरीर शरीर के भीतर हृदया का में सब पुरुषों वो जो पुरुष है तुमने जो पूछा पासो पुरुष करके पूछा वो पुरुष यही है यही रहता है शरीर के भीतर यही यही है प्रबंधी जिसमें ये आगे कहे जाने वाले सोलह कलाएं उत्पन्न होते हैं चतुर्थ मंत्र में कलाओं की चर्चा होगी सोलह कला उत्पन्न होंगे उपाधि के माध्यम जिसमें यह सोलह कलाए उत्पन्न होती है वो पुरुष यही शरीर के भीतर के बाहर नहीं ऐसा बताया करिएगा भाष्य में कहते तस्मय सहुभा तस्म जा सब सुकेशा भारद्वाज सुकेशा भारद्वाज के लिए वो आचार पिपला ने कहा यही वो अंत शरीर हृदय कुंडली का आकाश मध्य यही वो अंत शरीर में हृदय कुंडरी के जो हृदय कमल के भीतर जो आकाश है आकाश के बीच में वो है अरे वहां अंतकरण है अंतकरण में उसकी उपलब्धि होती है यह सौम्या ऐसा कहा उसी है यह सोम्या सुरुष वो पुरुष यही है ना देशांतरे अन्य देश में नहीं उस अगर उस आत्मा को ढूंढना हो तो की तरफ हृदया को ले जाना होगा ढूंढना तो पड़ेगा में में नहीं मिलेगा देशा। न देशांतर हो अन्य देश में जानने योग्य नहीं है पुरुष आत्मा बाहर जानने योग्य नहीं इसमें यहा उचमान शोध कला प्राणाद्य प्रभवंती उत्पत्य जिसमें ये जो आगे कहे जाने वाले सोल कलाएं हैं प्राण आदि सोलह कला प्राण श्रद्धा आकाश आदि जो सोलह बताएंगे वह वा, प्रभि वाले उत्पन्न इति यहाँ ये उत्पन्न होते हैं सोलह हैं वो ये भीतर ही भी है बाहर में अन्य देश में मिलेगा ये बताएश कला भी उपाधि भूता भी सकलाइव देखो ये कला जैसा लगता है अवयभी अवयव जैसा अवयव वाला जै अवयी जैसा लगता है आत्मा कला अवय सोलह कला इसके उपाधियां हैं जो आगे कहे जाने वाली कलाएं है इसकी उपा की उपाधि है ये कहते हैं सोलहश कला भी उपाधि बोता भी सोलह कला उपाधि स्वरूप है उपादि उन्हीं के माध्यम से सकल कला के सहित को सकल बोलते हैं कला सहित ऐसा लगता है उपाधि के कारण ऐसा लगता है वास्तव में सकला आत्मा न कला के सहित आत्मा होता ही नहीं सकल कला सहित जैसा लगता है निष्कल पुरुष वास्तव में निर्गता कला इस पार्थ निष्कल वो तो पुरुष तो निष्कल है किंतु तो सकल जैसा लगता है उपाधि काल ये जो सोलह कलाएं होंगे वो अविद्या के तो माध्यम से उत्पन्न होंगे उत्पन्न होने पर सकल जैसा लगता है कला सहित जैसा लगता है सोलह कला वाला पुरुष ऐसा लगता है किंतु तो वास्तव में निष्कल है निष्कल पुरुष लक्ष्य है सकल निष्कल पुरुष वो लक्ष्य अविद्या अविद्या के कारण ऐसा हो जाता है निष्कल पुरुष को सकल जैसा लगता है अविद्या की चमत्कार है तो निष्कल है है है सकल जैसा लगता लगता उपाधि के कारण ऐसा हो जाता है तब तो उपाधि कला अध्यारोपने में विद्यार अब जो अविद्या के द्वारा आरोपित जो कलाएं हैं अज्ञान अवस्था में आरोपित जो कलाएं हैं उनका अध्यारोप है वो उसका अपनायना विद्या अपनायना ज्ञान के द्वारा उसको हटा करके विद्या अपनायना विद्या के द्वारा हटाकर सुरुष केवल हो दस ही तत्व यही षष्ठ प्रश्न का तात्पर्य होगा कि केवल अकेला ही वो पुरुष को दिखाना हो ये तात्पर्य है उपाधि के द्वारा आरोपित कलाओं को ज्ञान के माध्यम से विद्या के द्वारा आरोपित थे कला और ज्ञान के माध्यम से उनको हटा करके अपनयन करके हटा करके अपनयन के माध्यम से हटा करके सब पुरुष केवल दर्शे गए फिर विद्या के द्वारा क्या करना पुरुष को केवल अकेला ही दिखना है निष्कल दिखाना है दर्शित वे दिखाना चाहते हैं। इति कला नाम तत्व पर कलाओं की इसलिए वहां पर उस आत्मा से उत्पत्ति कही गई माने अध्यारोप करके फिर अपवाद करना है आत्मा को निष्कल दिखाना है अद्वय आत्मा दिखाना है इसके लिए कल आपका आरोप किया जाता है। पांच है। पांच की एक दो भी है अच्छा। एक दो पांच दर। ना यही शरीर संख्या अगर इसी शरीर में है वह आत्मा यही बात वह शरीर सपुरुष बोला आपने यही है ना, ना यही व शरीर चेत न कुतुआवलब कहते क्यों दिखाई नहीं पड़ता शरीर कि अवस्थितम लोम आदि लोग कहते शरीर में रहने वाले जो लोम आदि होते लोम आदि दिखाई पड़ते कि नहीं दिखाई पड़ते दिखाई पड़ते हैं तो, तो शरीर में हो तो वो भी दिखाई देना चाहिए क्यों नहीं दिखाई देता वो आप पुरुष ये शंका है थे थे। ना नानू यही वह शरीर न कुछ अब लोग कहते यदि शरीर में यदि है तो क्यों अबलोकने दिखाई क्यों नहीं पड़ता शरीर भी अवस्थितम शरीर में रहने वाला अवस्थितम अपनी लोभादि, लोभादि जो है शरीर में होने वाले लोक्य थे दिखाई पड़ता है तो वो क्यों नहीं दिखाई देता कैसी शंका हो गई तो कहा अंत कहा शरीरे अंत अंत शरीरे, शरीर के भीतर है बाहर नहीं हो अंत तद व्याचे हृदय इत्यादि कहा था उसी की व्याख्या कर दी हृदय कुंडलीकाश मध्य शरीर के भीतर हृदय है हृदय के भीतर आकाश उसमें है आख का विषय नहीं है कि लोम जैसा दिखाई पड़े उत्तर दिया उच्च मान कला में दो नंबर नम्, की टिप्पणी उच्च मानहा सप्राणम अस्त्र जता इत्यादि ना उच्च आगे कही जाने वाली है चतुर्थ मंत्र में कही जाने वाली कला है स प्राणम अस्त्र इत्यादि खम बाई ज्योतिरणी प्राप पृथ्वी इत्यादि आएगा सब इत्यादि इत्यादि जो मंत्र आएंगे चतुर्थ मंत्र आएगा उसमें कहे कह जाने वाली कलाएं हैं ये कहा तीन नंबर टिप्पणी यमान सोलश कला पुरुष प्राप्त अस्तम ग आगे मंत्र आएगा ये जो सोलह कलाओं की उत्पत्ति का पुरुष को प्राप्त हो करके अस्त हो जाते है जैसे नदियों का दृष्टान्त देकर बोलेंगे जैसे बहने वाली जितनी नदियां समुद्र को प्राप्त करके अस्त हो जाते हैं अपना नावरूप खो जाते हैं इसी प्रकार ये कलाए जब पुरुष को प्राप्त होंगे तब तो सब खो जाते हैं ऐसा कहने वाले हैं आगे इवा कला पुरुष प्राप्त अस्तम गो अकल स ये स सा पुरुष अकला कला रहित है अमृत अमर है इत्यादि को संहारण सरना इत्यादि इस प्रश्न प्रश्न में शंगार अवस्था में कहने वाले के अनुसार अनुसरण करके कहा षोड़ भी इत्यादि कहा एक कहा में षोड़श कला भी उपाधि भूता भी सकल निष्कल पुरुष है तो है पुरुष तो ये उपाधि कलाओं के कारण से सकल जैसा लगता है इत्यादि कहा था अच्छा तीन नंबर हो चार में कहा अध्यारोप अपनाय नय आरोप का अपनयन करके कहा अध्यारोप अपवादाध्यान जनितया था माने क्या है अध्यारोप और अपवाद के द्वारा ज्ञान पैदा कर जनितया विद्य विद्या भाष्य में था ना विद्या सूषा केवल अध्यारोप के, के अपवाद करने करने के लिए जो विद्या उत्पन्न होगी उस विद्या के द्वारा जनितया विद्या उस विद्या के द्वारा केवल अकल हो जाएगा अच्छा आगे में कहते हैं अत्यंत प्रमादीनाशेषे हि अदुद्धे तत्दश्यो अद्यापंत्रेण प्रतिपा प्रतिदाद्यवहारकर्तमी कलाना प्रभवस्थित अप्रया आरोप्य अद्याशया चैतन्य व्यतिकेण हि कला जायम ठेते प्रणीयना सर्वक्ष्यंते प्राणाधि प्राणादि सोलह कलाओं की चर्चा करनी है आगे चतुर्थ मंत्र में अत्यंत निर्विशेष ही अद्वैत शुद्ध आत्मा क्या अत्यंत निर्विशेष शुद्ध अद्वैत तत्व तो तो उसमें उसमें तो तत्व न सक्यो अध्याय आरोप किए बिना उसमें ये कलाओं की उत्पत्ति बताना संभव नहीं आरोप करना वास्तव में आत्मा से उत्पन्न हो ही नहीं सकते वो कैसा है निर्विशेष है उससे विशेष कला कहा से उत्पन्न हो प्राणाधि नाम जो प्राणादि सोलह कलाओं की चर्चा होगी चतुर्थ मंडल में उत्पत्ति उनकी जो उत्पत्ति है अत्यंत निर्विशेष है।, है।, है आत्मा अत्यंत निर्विशेष तत्व है ऐसे निर्विशेष है ही अद्वय अद्वय है आत्मा कला हो ही नहीं उसमें आरोप तो हो सकता है जैसे मनुष्य के शीर में होता है होता है कि नहीं होता है आरोप होता है वास्तव में से तो नहीं हो सकता किंतु तो आरोप किया जा सकता है। ऐसे प्रतिपाद्य प्रतिपादन व्यवहार सिद्ध ही नहीं हो सकता प्रतिपाद्य प्रतिपादन आदि व्यवहार करना संभव नहीं है आरोप के बिना अध्यारोप के बिना संभव नहीं व्यवहार कर तो ये व्यवहार करना संभव नहीं यदि कला नाम प्रभाव स्थिति अप्यय इसलिए कलाओं की उत्पत्ति स्थिति लय प्रभाव मैं उत्पत्ति स्थिति और अव्यय मान लय कलाओं के उत्पत्ति स्थिति लय तीनों का आरोप ये तीनों का आरोप होता है ना आत्मा में उत्पन्न होना है ना स्थिति है हर नहीं की स्थिति होना है में सर्व उत्पन्न नहीं होता उसकी स्थिति भी नहीं है लय भी नहीं है वास्तव में तो किन्तु व्यवहार होता है आरोप करके होता है ठीक इसी प्रकार है अत्य आरोप अविद्या विषय या अविद्या के विषय है कला जीते भी अज्ञानकालीन है ज्ञानकालीन नहीं है ज्ञान में तो हो जाएंगे ज्ञान काल में अविद्या विषय कला ये कला कैसे अविद्या के विषय अविद्या के विषय है सभी अविद्यालन है अविद्या विषय चैतन्य अभ्य कला चैतन्य से भिन्न होते ही नहीं उत्पत्ति काल में भी चैतन्य है स्थिति काल में भी चैतन्य ही है और अप्यकाल य काल में भी चैतन्य जैसे रज्जु में दिखने वाला सर्प जब उत्पन्न होता है तब भी वो रसी ही रजू ही है ज्ञान दृष्टि से रज्जु ही है चैतन्य अभिद्रय कड़ेगा इनकी जो स्थिति उत्पत्ति स्थिति लय जो भी है चैतन्य से भिन्न रूप से है ही नहीं चैतन्य अभ्य चैतन्य से अभ्यतिरिक्त के माध्यम से ही कला जाय तिष्ट ये जो कला हो उत्पत्ति होती हुए जायबाना तिस्टंत प्रलयाना तीन व्यवहार होता है आरोप के द्वारा अविद्या के द्वारा होता है उत्पन्न होना और तिष्ट रहना स्थिति और प्रलयाना नष्ट होना ये सब सर्वदा लक्षित है हमेशा अलक्षित होते रहते हैं वहीं से उत्पन्न होना वही स्थिति होना वहीं, वहीं प्रलय दिखाई पड़ रहे अविद्या के कारण से वास्तव में शुद्ध आत्मा में संभव भी नरोप कि नोप से ही हो रहा सारा है सारा विवाह एक टिप्पणिया है तो हो गया अच्छा अविद्याषय एक नंबर टिप्पणी कथम आरोप्यप किए जाते हैं तथ्य शि किमी तथ्य शुक आरोपित आरोप न कि वास्तव में क्यों ना हो आरोप क्यों किया है वास्तव में कहा जाए आत्मा से उत्पन्न होते हैं तथ्य क्यों नहीं माना जाए ये इसलिए कहा नहीं अविद्या विषय अज्ञान काल में ज्ञान काल में नहीं।, का नहीं, का नहीं है अगर वास्तविक विषय है तो ज्ञान से नष्ट नहीं होता ज्ञान काल में खो जाते हैं इसलिए अविद्या से आरोपित है आगे न टिप्पण में प्रमाणम गोचरती रूपयादी अत्र प्रमाणमता कहते हैं महाराज जो अविद्या का विषय होता है प्रमाण का विषय नहीं होते वो हो। शंका है जो अविद्या का विषय होगा वो प्रमाण का जैसे सुक्ति में चांदी दिखाई पड़ता है प्रमाण का विषय है क्या नहीं है कि यहाँ तो प्रमाण है ना यशिनयता सोर्ष कला प्रभुवंधी का आय वहा तो प्रमाण का विषय इसको कैसे अविद्या का विषय बोलोगे ये पूर्वादी किसान का टिप्पणी प्रमाण रुपयादी जो रुपया दि होते हैं शुक्ति में भाषने वाला चांदी प्रमाण का विषय नहीं होता जो अविद्या का विषय है वो अविद्या का विषय है शुक्ति में चांदी दिखना अविद्या का विषय है वो प्रमाण का विषय नहीं होता किन्तु अत्र तो यहाँ क्या है यशमीयता इत्यादि का यशमीयता सोर्षक प्रभुवंती इत्यादि कहा वो ये श्रुति बोल रही है प्रमाण श्रुति प्रमाण है इसको कैसे अविद्या का विषय बोलेंगे यह शंका है अत्र प्रमाणम प्रमाण है यता ना ये ठीक नहीं है अविद्या विषय कहना ठीक नहीं है शंका करके कहा कृतार्थ यदि उसको कृतार्थ कर देते सिद्धांत संतुष्टि करा देते उस गुरुवारी को इसी शंका रूप क्या करते हैं चैतन्य इत्यादि चैतन्य अब ही कला नाम जाये माना उत्पन्न होते हैं चैतन्य से अभिन्न होकर के उत्पन्न होते हैं अभिन्न होकर के रहते हैं अभिन्न होकर के लय होते हैं भिन्न रूप से नहीं हो सकते ये भाष्यकार ने उनको कृतार्थ कर दिया संतुष्टि दे दी भिन्न रूप से नहीं हो सकते माने वो उत्पत्ति भी चैतन्य है स्थिति भी चैतन्य है स्थिति काल में चैतन्य स्वरूप ही है और लय काल भी चैतन्य ही है वो भिन्न भिन्न सिद्ध नहीं कर सकते ऐसा कहा अच्छा <laughs> अच्छा दो नंबर सुगर देखो जागृत में उत्पन्न दिखाई पड़ते हैं सुसुप्त में लय दिखाई पड़ते हैं ये दो अवस्था हमें सर्वदा अलक्षण देखा ना हमेशा दिखाई देते हैं प्रतिदिन जागृत में कलाएं उत्पन्न दिखाई दे रहे चैतन्य से और सुशुप्त में चैतन्य में लीन दिखाई जागरे हो इतिवत ये दोनों अवस्थाओं में देखा गया है कहा लक्षण दे लक्षित तो होते कहा कैसे स एशो अकल इत्यादि प्रमाण परमाण अवेपी तथा प्रतीमात्र व्यवहार कालीन आलिंग निर्वाति प्रमाण मैंने ये तो प्रमाण का विषय को कैसे आप अंतरित घोषित करोगे ये गुरुवार ने पूछा था उसके विषय में बोलते हैं स येो अकल इत्यादि ये भी प्रमाण आगे वाक्य बा, आएगा अंतिम में स येषो अकलह अकल कला रही जाए कहेंगे अकल इत्यादि परमार्थ प्रमाण वास्तविक जो प्रमाण है परमार्थ प्रमाण का अनुरुद्धम उसके प्रमाण के द्वारा ये रुक जाता है इधम अतथात्वी तो यह अतथात्व पूर्वक जहा यह अतथात्व होगा तथात्व नहीं होगा ये उत्पत्ति आदि कला ठीक नहीं ने पर भी तथा प्रतीत महातर जैसे देखा वैसे लेकर के बोला जाता सोलह सक प्रती इत्यादियों का जैसा लोग व्यवहार में देखा गया वैसे बोला गया प्रती महातरम व्यवहार कालीन आलिंग व्यवहार कालीन को लेकर के कहा उत्पत्ति का व्यवहार में दिखाई दे रहे हैं इसको लेकर कहा परमार्थ में वास्तव में नहीं आए आलिंग निर्वाधि निर्वहन कर जाएगा प्रमाण का निर्वहन हो जाएगा प्रमाण माना जाएगा व्यवहारिक प्रमाण माना जाएगा पारमार्थिक प्रमाण तो नहीं है ये कला की उत्पत्ति में परमार्थ प्रमाण नहीं है व्यावहारिक प्रमाण हो जाता है व्यवहार में दिखाई देते हैं एक रहा अच्छा अतः अच्छा। ये भ्रांता इसलिए तो देखो ये जो कलाएं जो है ना अविद्या के कारण ही है ये बाकी अविद्या के बिना हो नहीं सकते आत्मा विशुद्ध आत्मा भी सकते इसे तो कई भ्रांति में पड़े हुए हैं विज्ञानवादी बौद्ध है शून्यवादी बौद्ध है नई आई गए सब भ्रांत में पड़े हुए कहा जाते हैं अतएव भ्रांता के चित्र कुछ भ्रांति वाले लोग क्या मानते हैं अग्नि अग्निगा जो अग्नि के संबंध से जैसे घी के काठिन्य नष्ट हो जाता है पिघल जाता है घी काठिन्य नष्ट हो जाता है उसी प्रकार घटादि आकार में चैतन प्रतिक्षण जाए के विज्ञानवादी बौद्ध तो बोलता है जो क्षणिक विज्ञानवादी बौद्ध का करना यही होता है कि जो तो ज्ञान है ना विषयाकार से उत्पन्न होता है नष्ट भी होता रहता है प्रतिक्षण उत्पन्न होगा नष्ट होगा विज्ञान नष्ट हो जाता है ऐसा मानते हैं घटादि विषयम चैतन्य जो तो घटादि ये घटाधि आकार चैतन्य को घटादि के आकार से ही चैतन्य ही प्रतिक्षण जाएगा प्रतिक्षण उत्पन्न होता है चैतन्य और नष्ट प्रतिक्षण नष्ट भी होता है ऐसा मानते हो नित्य चेतन को मानते नहीं आए इसलिए तो ऐसा है अविद्या के द्वारा ऐसा दिखाई दे रहा है वो विषय को ले जाके देखते हैं एक कहा तनिरोधे तो शून्य में तो सर्वृतिया पर है दूसरे जो शून्यवादी बौद्ध है जब विषय का निरोध हो जाता है जिस काल में तो उस काल में ज्ञान का भी निरोध हो जाता है विषय है तो ज्ञान है, तो है, तो है। विषय नहीं है तो ज्ञान नहीं है और ज्ञान ही विषयाकार होना था अब नहीं है तो ज्ञान भी नहीं है इसलिए सुशुप्ति में देखा शून्य हो गया शून्यवादी बौद्धा ऐसे मानते कुछ भी नहीं है ज्ञान का भी निषेध कर देते हैं सर्वमिथि अपरे इत्यादि टिप्पणीचार की अपर आत्मवोदम मोक्षम आलिंगन तो बौद्धा जो आत्मा के बिनास ही मोक्ष मानते हैं शून्यवादी लोग क्या मानते हैं आत्मा का विनाश होना नहीं मोक्ष है आत्मा सत्ता भी स्वीकार नहीं करना ये मोक्ष मानने वाले जो बौद्ध लोगों ने शून्यवादी बोध है उच्छेदिंग ऐसे आलिंगन, तो, आलिंगन मैंने उसको लेने वाले जो बौद्ध है शून्यवादी बौद्ध है ऐसा मानते हैं मैंने सुश्रुति काल में देखा दृष्टान्त देखा विषय में ज्ञान भी नहीं है तो शून्य है शून्य ऐसा हो जाता है ऐसा कहा और न्याय क्या मानते हैं घटाद विषय चैतन्य चेत्य सेना शिक्षा पर घटादी को विषय करने वाला जो चैतन्य ज्ञान है ये ज्ञान उत्पन्न भी होता है नष्ट भी होता है घटादि को विषय कर घटादि विषय विषय ज्ञान से चैतन्य चा, चा, से घटादि को विषय करने वाला जो चैतन्य है चेत गिता जो चेतन तत्व है नित्य से नित्य है चेतन उसके जो अनित्य विज्ञान उत्पन्न होता है घटादी नष्ट हो जाते विज्ञान है। घटादी को विषय करने वाला ज्ञान तृतीय क्षण में नष्ट हो जाता है, हो जाता है तो चेतन का नहीं आए क्या मानते हैं आत्मा को जड़ मानते हैं आत्मा जड़ है समवाय संबंध से जब वहां ज्ञान उत्पन्न होगा किसी विषय का ज्ञान उत्पन्न होगा आत्मा में संवाय संबंध से तो चेतन चैतन्य आ जाएगा और विषय का ज्ञान जिसका काल नहीं है आत्मा जड़ रूप में रहेगा तो चैतन्य जो है ज्ञान है वो उत्पन्न होता है नष्ट होता है कहना है घटादि विषय चैतन्यम घटादि को विषय करने वाले जो चैतन्य है मानी ज्ञान वह चेतन नित्य से जो चेतन चेतन है आत्मा वो तो जो आत्मा उसका चेतन नित्य से आत्मा वो आत्मा है आत्मा उसका और नित्य चैतन्यम अनित्यम अन्य चैतन्य अनित्य पैदा होता है और होता है अप, अपरे माने दया अपरे दैयायि नैयायिक लोग ऐसा मानते है। हैं क्यों मानते हैं कैसा चैयायिका नाम से का विषय चैतन्य सहचर्य मात्र अभिभक्तम भ्रामक विषय और चैत चेतन ज्ञान का साहचर्य दिखाते हो का है है। और चौथा पक्ष एक और है चैतन्यम चैतन्यूत धर्म लवित कहा चैतन्य जो है ना चार भूतों का संयोग होता है तो चैतन्य आ जाता है। चार भागों का बताइए। चैतन्य कोई नित्य चेतन आए ही नहीं कोई तो चार भूतों का पृथ्वी जल तेज वायु का संयोग होगा एक विलक्षण संयोग हो जाता है जिसमें चैतन्य आएगा और भूतों का संयोग का विघटन होगा तो चैतन्य नष्ट ऐसा मानते हैं चार लाख लोग इत्यादि ये सब भ्रांति को पड़े हुए कहते हैं अब इसके आगे भारी छिड़ेगा ठीक है अच्छा अच्छा इधर नंबर चैत नंबर नहीं है तो आदि में पूर्व पृष्ठ में प्रतिपादन आदि व्यवहार न सक नीलम ये वही आरोप्य आकाशो उदिश्य थे बाले भाव वास्तव में आत्मा में कोई धर्म का आरोप के बिना सिद्ध करना संभव नहीं है जैसे आकाश में नील कालापना जो है ना नीली माँ का आरोप किया आरोप आरोप आकाश में उपदेश जो तो नीला है वही आकाश है करके नीला नीली माँ को आरोप करके आकाश का उपदेश दिया दिया जाता है बालों बच्चों के लिए तो जो नीला नीला है ना वही है बोला जाता है माने आकाश कोई धर्म वाला नहीं है नीला धर्म वाला नहीं है किन्तु बच्चों के लिए ऐसा बोला जाता है आरोप करके बोला जाता है दीदी मांगा आरोप करके बोला जाता है ठीक इस प्रकार यहां भी इन कलाओं का आरोप करके ही व्यवहार होता है ये अच्छा ठीक आ गया। देखे केवल आत्मा प्रदर्शना किम बक्षमान कला कलोक्तिया कला उगत्या इत्य था। माने खाली आत्मा को दिखाई है ना पुरुष करके पूछा है पुरुष कहा है या ये है यहाँ रहता है दिखाओ ना कलाओं का आरोप क्यों करना है ये शंका है नु, नु, के आप केवल आत्मा को दिखाइए किम बला कला हुँ? यार आगे कह जाने कला के कथन से क्या लेना देना हम तो आत्मा को पूछ रहे हैं क्वारो पुरुष करके पूछा जा रहा है उतने पता ना यार वहां रहता है पुरुष इतना बताओ ये शंका होगी इस पुत्र का क्या तो त्यार और त्यार तो कला अध्यारोप तथोपाधिकला अध्ययन विद्या सब केवल वो पुरुष तभी केवल दिखाए दिखा दे आगे दिखाएंगे कि कलाओं के द्वारा अध्यारोप करके कलाओं का आरोप करके विद्या के द्वारा फिर ज्ञान के द्वारा हटा करके फिर केवल पुरुष तब दिखाया जा सकेगा पहले कला के युक्ति अवस्था में पुरुष केवल दिखाना मुश्किल है अध्यारोप और बात लगा कर तथे स प्रदर्शन हेतु उसी प्रकार यह पुरुष प्रदर्शन करना चाहिए का पंक्ति अच्छा पंक्ति बच गई? अच्छा पुरुष से षोड़ कलत्व न साक्षात सवयत्व कि तीन वक्त हेता वक्यं तत्तात्म पुरुष से षोड़शत्व न साक्षा सवय साक्षा पुरुष अभयव वाला है इसलिए षोड़ कलावाला है ऐसा नहीं है पुरुष तो से सोलह कलात्व जो सोलह कला की चर्चा है सोलह कला वाला पुरुष जो कहा ना साक्षात साक्षात साधि कला उपाधि हो जाएगी उसकी वक्त यदि वाक्योड़ कला प्रभु इत्यादि वाक्य है कहा तत्पर्य में आप उसके तात्पर्य बताना चाहते हैं कहा टिप्पणी सात आठ साक्षात उपाधि मंत्र उपाधि के बिना बताना संभव नहीं है सोलह कला दिखाना संभव नहीं उपाधि के बिना आठ में कहा कला जनकोत्र आकाशस नाना तो वैसे देखो जो स्रोत्र जो बोलते हैं ना स्त्रोत्र के जन जनक होने से आकाश नानक हो जाए जिस इंद्रिय बोलते यहां आकाश है भीतर के आकाश आकाश है इसको स्रोत्र बोल देते हैं यहां पर होने के कारण से अनेक हो जाता है स्रोत्र जैसे अनेक हो जाता है आकाश अनेक हो जाता है ठीक इसी प्रकार उपाधि के कारण आकाश पर ठीक इसी प्रकार घटादी जनक अथवा आकाश नाना हो जाता है घटादी के जनक होने से घटादी उत्पन्न होने से आकाश नाना हो जाता है ठीक इसी प्रकार उपाधि यहां उत्पन्न हो जाती है इसलिए ये देखा जाता है ऐसे ही है यहां यह कहा उकलपुरशो लक्ष्य अविद्य सकल निष्कुष भी सक जैसा लगता है अविद्या प्रदर्शन सप्रदर्शन हेतु पुरुष को निष्क दिखाना होगा यही दिखाना चाहता है तथा ही वैसा प्रदर्शनी है नौवी टिप्पणी का अद्यारोप पवादात यही नियम है अध्यारोप अंपकार करके उसको दिखाना है पुरुष को नहीं तो दिखाना संभव नहीं है विशेष है अत्यंत निर्विशेष ही अद्वै शुद्धे तत्व अत्यंत निर्विशेष शुद्ध तत्व है उसमें नद्यारोप मंत्रण प्रतिपाद्य प्रतिपादन व्यवहार कर तुम ये व्यवहार करना संभव नहीं है निर्विशेष है तत्व आत्मसुद्ध है अद्वय है उसमें आरोप की के संभव नहीं है प्रतिपाद्य प्रतिपादन संभव नहीं अविद्या के विषय जो आरोप किए जाते हैं कहा था चैतन्य अभित्रो चैतन्य से भिन्न रूप से उत्पन्न नहीं होते हैं क्षिति काल में भी भिन्न नहीं है लय काल में भिन्न नहीं है वाष्य में उतार दिया था अविद्याधीनाथ अविद्या विषय का अर्थ अविद्याधीना अविद्या के अधीन है जब तक अविद्या है तब तक है रज्जु में सर्व कब तक जब तक अज्ञान है रज्जु का तब तक है ठीक है काल त्रय ताशाम चैतन्य रूप अधिष्ठान का तीनों कालों में तासाम कला नाम कलाए हैं सोलह कला है। है की चर्चा होगी चैतन्य रूप अधिष्ठान से अभ्यरेक है चैतन्य में आरोप होना है अधिष्ठान चैतन्य है उससे अभ्य्रेक है अभिन्न नहीं तीनों कालों जब ज्ञान काल में क्या बोलते हैं नाशित सर्पा नाश्ती सर्पा न ना भविष्य सर्पा ऐसा होते त्रैकालिक निषेध होता है ज्ञान काल में पहले भी यहां नहीं था सर्पा और जिस समय दिख रहा है उस काल में भी सर्पा नहीं है अभी भी नहीं है सर्प और आगे भी नहीं होगा त्रैकालिक निषेध होता है ये काल कालों वर्तमान तीनों में तासाम उन कलाओं का चैतन्य रूप अधिकार चैतन्य रूप जो है चैतन्य में आरोप होना है कलाओं का उससे अभिन्न होने से अद्य त्रिका रज्जु सर्ववत जैसे रजु में सर्व जो दिखता है अज्ञान दशा में वो तीनों कालिक माने उत्पत्ति काल में भी रज्जु में ही है स्थितिकाल में भी रजु में है प्रलय काल में रजु है यदि अविद्या इस, गां इस प्रकार अज्ञान का विषय करके सिद्ध करते हैं चैतन्य अव्यतिर वही कला जायमा तिष्ट प्रलय मान सर्वदा लक्षण कहा उत्पत्ति होना स्थिति होना लय होना दिखाई पड़ते हैं ये कहा चैतन्य अभिन्न रूप से दिखाई पड़ते हैं लक्षित होते हैं कहा समय तो हो गया नहीं रखते हैं फिर करम कर भद्रम पश्यक्ष छत्र स्थिरैरंगे सुंगशेन देव ओ